रघुनाथ तत्र तत्र तमस्तकांजलि बाष्परि परिपूर्ण लोचन मारुतिं नमत राक्षसातक मधुर मधुर स्वपीते मधुर मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिद्यां प्रय्च परम पिभायाम कोल कूजयन वेणु श्यामलोम कुमार वेदवेद्यम परम ब्रह्म भासता हृदय मम ऊज राम रामे मधुर मधुराक्षर आरोह्यकता शाख वंदे वाकिल निगम कल्पतरोर्गल फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुत पिबत रसमालयं रसमल मुहुर्सिका भो विभाु काृण्दी सुनीचे नोरपी सहिष्णुना कीर्तनिया सदा हरि श्री रय राम जय जय राम धर्म की अधर्मक प्राणियों में विश्वक गौ माता की गोहतिया भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मुरारे रे नाथ नारायण वासुदेवा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 या ोपाल या या वेद्यो हद्यो वेदात चा द्वाम पुष्ह लोके क्षरचाक्षर चरसर्वाणी भूतास्थोक्षर उच्य से नारायण समपस्थित समादीय यृंद विद्रृंद वृंद एवं भक्तिमती माताओ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने भक्त प्रवर अर्जुन को प्रवोजित करते हुए कहा वेदाश्च वेदर्वैरामेवेद्या वेदांत वेद संपूर्ण वेदों के द्वारा वेदित व्य मैं ही हूँ वेदांत का कर्ता हूँ और वेद वेदता भी मैं ही हूँ वेदांत कृत कार्त भगवान वासिकार ने किया वेदार्थ कृत ताकि वेदों में पौरषयत्व की प्राप्ति ना हो वेदांत कहते हैं उपनिषद को उपनिषद वेदों का शिवभाव है पूर्वोत्तर मीमांसा के अनुसार वेद अपौर हैं तो वेदांत के कर्ता यदि भगवान माने जाएंगे तो वेद के कर्ता भी सिद्ध होंगे और वेद का कर्ता जब भगवान को मानेंगे तो वेद पौर सिद्ध हो जाएंगे इसलिए भगवान के वचन के अभिप्राय को हृदयंगम करने वाले सर्व भगवत्द शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने वेदांतकृत कार्थ किया वेदार्थ संप्रदायीकृत श्रीमद्भागवत में कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंत यूरिया आदि कवि कात्मक ब्रह्म है ब्रह्मकार्थ शब्द ब्रह्मात्मक वेद है हृदयकारर्थ श्रीधर स्वामी ने किया मनशैब भगवान ने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों को अभिव्यक्त किया वेदार्थ विज्ञान से उनके हृदय को विभोषित किया वेद सर्वैरा में वेद्या यहाँ भी भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अर्थ का अध्याहार किया कल यहाँ तक प्रवचन चला कि समग्र वेदों के प्रतिपाद्य भगवान ही सिद्ध होते हैं उन्हीं में वेदों का तात्पर्य निहित है श्रीमदभागवत के एकादश कंध में उद्धव जी के प्रति भगवान का एक उपदेश सन्निहित है माम विदत्ते कर्मकांड परक श्रुतियां मेरा ही विधान करती हैं उपासना कांड परुतियों में इंदिरादी देवों के रूप में मेरा ही यशोगान प्राप्त है और ज्ञान कांड परक श्रुतियाँ मुझ में ही सृष्टि का दयाप करके अपवाद भी करती हैं इस प्रकार कर्मोपासना ज्ञान तीन कांडों में विभक्त श्रुतियों का हृदय परम तात्पर्य एकमात्र में ही सिद्ध होता है बहुत सुगम प्रक्रिया यह है कि भगवान उपनिषदों के आधार पर सृष्टि के न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण भी सिद्ध होते हैं तदैक्षत संीक्षण चक्र शोकामयत आदि श्रुतियों के अनुसार वे निमित्त कारण सिद्ध होते हैं बहुश्याम सर्वं सर्वम खलविद्रह्म आदि श्रुतियों के अनुसार वे उपादान कारण से होते हैं इन श्रुतियों का तात्पर्य श्री कृष्णद्वीपायन वादरायणाचार्य भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र में सन्निहित करते हुए कहा प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टानता अनुपरोधात् अर्थ होता है उपादान कारण और उपादान कारण केवल निमित्त ही नहीं बल्कि उपादान कारण भी वेदांत वेद ब्रह्मतत्व ही सृष्टि का सद्ध होता है इसमें हेतु दिया प्रतिज्ञा ऐसी श्रुति ने प्रतिज्ञा की है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है तद दृष्टांतों को प्रस्तुत किया है तो बहुभवन सामर्थ्य जिसमें हो उसको उपादान कारण कहते हैं एक से अनेक होने की शक्ति या क्षमता जिसमें सन्नित हो उसको उपादान कारण कहते हैं मिट्टी में घट कुल्लर, सकोरे आदि विविध रूपों में व्यक्त होने की शक्तियाँ सन्नित हैं मिट्टी को उपादान कारण कहते हैं सुवर्ण में कटक मुकुट कुंडलादि विविध आभूषण और पात्रों के रूप में व्यक्त करने की शक्ति सन्निहित है क्षमता सन्निहित है इसलिए सुवर्ण को उपादान कारण कहते हैं बहुभवन सामर्थ्य से संपन्न होने के कारण भगवान केवल निमित्त ही नहीं अपितु सृष्टि के उपादान कारण भी सिद्ध होते हैं एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है तद अनुकूल भी है जिनके यहां एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सिद्ध नहीं है उनके यहां कोई भी तत्व परिचय परिच्छेद शून्य सिद्ध नहीं होता अब सांख्यों को लें उनके यहां तो कम से कम दो तत्व से दोते ते प्रकृति और पुरुष प्रकृति के विज्ञान से महत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत जितना भी कार्य वर्ग है सबका विज्ञान हो जाएगा लेकिन पुरुष का विज्ञान नहीं होगा प्रकृति तो अचुत है अब पुरुष भी उनके यहाँ एक नहीं विभ हुआ असंख्य पुरुष के विज्ञान से प्रकृति का विज्ञान अवशिष्ट रह जाएगा तो सांख्यो के प्रस्थान में वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व नहीं इसलिए अपूर्ण है इसका अर्थवा की अनंत कोटि का कोई पदार्थ उनके यहाँ नहीं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तो कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व होना चाहिए तो वास्तुक परिच्छय शून्य उनके यहाँ कोई तत्व ही नहीं है संख्यों के अब योगी पुरुष विशेष के रूप में क्लेश करुण विपा आशय से अपरामृष्ट ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं उनके यहाँ जगत का निमित्त कारण ईश्वर सिद्ध होता है उपादान कारण प्रकृति या प्रधान या व्यक्त को वो मानते हैं एक बार बाईस साल पहले मैंने कोलकाता में सृष्टि का निमित्त कारण योगी ईश्वर को मानते हैं सार्वजनिक सभा में कहा एक एकदंडी स्वामी श्री ऋषिक ऋषिकेश आश्रम शिलवान हैं योग्य हैं एकांत में उन्होंने कहा कि आपने यह गलत कहा मैंने मुस्कुरा दिया ब्रह्मसूत्र में पति के नाम पर एक अधिकारण है उसमें बताया गया कि संख्यों का निराकरण तो कर दिया गया इसी से योग का भी निराकरण समझ लेना चाहिए उस पर जो शंकर वैश्य है उसमें पाशुपत मत का वर्णन है और योगियों के मत का भी वर्णन है तो स्वयं शंकराचार्य जी महाभाग ने लिखा पाशुपतों के यहाँ और योगियों के यहाँ ईश्वर जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं है केवल निमित्त कारण सिद्ध है अब शंकर भाष्य से अधिक प्रमाण क्या होगा तो योगी भगवान को जगत का निमित्त कारण मानते हैं सांख्यों के यहाँ जगत का उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान अव्यक्त या त्रिगुणमयी प्रकृति वेदांतियों के यहाँ जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है योगियों के यहाँ निमित्त कारण ईश्वर है उपादान कारण प्रकृति है वैशेषिकों के यहाँ नैयायिकों के यहाँ निमित्त कारण ईश्वर है उपादान कारण पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु इस प्रकार की व्यवस्था है तो योगियों के यहाँ भी तीन तत्व हो गए कम से कम एक प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रधान दूसरा पुरुष तीसरा पुरुष विशेषेश्वर उनके यहाँ भी एक विज्ञान से सर्विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होती न्यायिकों वैशेषिकों के यहाँ तो नित्य पदार्थों की बार हमारे पास श्रृंगेरी से प्राप्त एक न्यायिका ग्रंथ है जिसे श्रृंगरी के पूर्वाचार्य जी सिणी के पास लेकर स्व वही ग्रंथ मेरे पास है या नहीं तो उस नामक ग्रंथ मेरे पास गोपाल कृष्ण मूर्ति जी से प्राप्त हुए यहीं पर जब रहता था बाईस साल पहले हमने उसका कई बार अध्ययन किया न्याय का बहुत अच्छा ग्रंथ तो संग वैशेषिकों के यहाँ न्यायिकों के यहाँ तो पृथ्वी के परमाणु भी नित्य है जल तेज वायु के परमाणु भी नित्य हैं आकाश भी स्वरूप से नित्य है मन भी स्वरूप से नित्य है काल भी स्वरूप से, से नित्य है, आत्मा भी स्वरूप से नित्य है गुणों में भी बहुत से गुण हैं जो नित्य हैं पांच प्रकार के कर्म अनित्य होते हैं कर्म मात्र अनित्य है, सामान्य भी नित्य है विशेष भी नित्य है अभाव में भी नित्यत्व की प्रशक्ति आ जाती है उनके यहाँ तो नित्य पदार्थों की बार बार इस दृष्टि से विचार करने पर वैशेषिक का प्रस्थान हो तो नयायिकों का प्रस्थान हो तो संख्यों का प्रस्थान हो तो योगियों का प्रस्थान हो तो पूर्वीमांसकों का प्रस्थान हो तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ नहीं होती अर्थात वस्तु के परिच्छेद शून्य उनके यहाँ कोई तत्व ही प्राप्त नहीं होता आजकल मैटर इज नथिंग बट एनर्जी कहते हैं पदार्थों में विविधता परिलक्षित होती है उन विविधताओं के मूल में एनर्जी ऊर्जा एक सन्न है लेकिन वह ऊर्जा या एनर्जी जड़ है या चेतन लगा तो उसका परिणाम है या विवर्त इन सब प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है केवल वेदांतियों के पास इस दृष्टि से विचार करें तो वेदांत दर्शन की या उपनिषदों की यह पूर्वता है कि यहाँ सच्चिदानंद तत्व अचिंत्य माया शक्ति के योग से जगत का न केवल निमित्त अपित उपादान कारण भी सिद्ध होता है जब हम भगवान को निमित्त और उपादान दोनों कारण मान लेते हैं तब वेद सर्वेवेद्या इस पहली का समाधान बहुत सुगम हो जाता तब हम भगवान के तीन विभाग कर देते हैं समझने के लिए कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य कारुणाति पर ब्रह्म कार्य ब्रह्म का अर्थ होता है शंख की दृष्टि से विचार करें तो महत्व से लेकर पृथ्वी पर्यंत वेदांत के दृष्टि से विचार करें तो आकाश से लेकर पृथ्वी पर्यंत इसमें इनमें तादात्मन जो चेतन है उसको कार्य ब्रह्म कहेंगे कार्योपाधिक चिधातु का नाम कार्य ब्रह्म हिरणगर्भ और विराट ये जीव है कार्य ब्रह्म कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्यकार पूर्णबोधो वशिष्य थे सुख सुख रहोपनिषद त्रिपादि विभूति महानारायणोपनिषत और त्रिपुरातापुरी उपनिषद के अध्ययन से यह तथ्य सिद्ध होता है कि कार्योपाधि रजंजीवा कारणोपाधि ईश्वर अब कारण ब्रह्म में कौन लेंगे प्रकृति लेंगे प्रकृति जिसकी पादी या वो परमात्मा लेंगे इसी के आधार पर आगे दो प्रकार के पुरुष का वर्णन शंकराचार्य करेंगे मूल में यह श्रुति है कार्योपाधि रम जीवक कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम नित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यत आगे जो दो प्रकार के पुरुष और पुरुषोत्तम का वर्णन है उसको ठीक से समझने के लिए शुक्र स्व प्रतिशत का यह वचन हृदय करना आवश्यक है कार्योपाधि जीव कारणोपाधिर ईश्वर कार्य कारणता पूर्ण बोधो व शिष्य थे तो दो प्रकार की भगवान की उपाधि हो गई एक हो गई कार्य कोटि की उपाधि एक हो गई कारण कोटि की उपाधि कार्य कोटि की उपाधि के दो भेद हो जाते हैं स्थूल और सूक्ष्म कारण कोटि की उपाधि प्रकृति या माया है भगवान जो हैं वो तो दोनों उपाधियों से अतीत है औपाधिक धरातल पर जब वो कार्योपाधि कहे जाते हैं तब उनकी जीव संज्ञा होती है जब वो कारणोपाधि कहे जाते हैं तब उनकी ईश्वर संज्ञा होती है उपाधि की प्रधानता से शंकराचार्य ने वर्णन किया आगे वैष्णवाचार्यजि ने उपाधि की प्रधानता से वर्णन नहीं किया इसलिए प्रायः आगे जो श्लोक आएगा दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन उसमें बहुत अरुचि रखते हैं वैष्णवाचारित्यादि बहुत से वेदांती भी अरुचि रखते हैं आनंद गिरी जी ने एक संकेत कर दिया ये जो दो पुरुष हैं क्या प्रकृति या पुरुष ही हैं ये या और कोई ऐसा आनंद गिरी जी ने दिया उनके व्यावर्तन के लिए कहा कि नहीं कार्य प्रपंच और प्रकृति या माया तो मैंने संकेत किया जब भगवान को जगत का अभिनमितोपाधान कारण मानते हैं तो वेद सर्वैर अहमिर वेद्या की पहली बहुत सुगम हो जाती क्यों सुगम हो जाती है आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच के रूप में भी भगवान ही व्यक्त हैं माया के द्वार से और स्वतः तो भगवान भगवान है ही तो श्रुतियाँ किसका प्रतिपादन करेंगी या तो कार्य का प्रतिपादन करेंगी या कारण का प्रतिपादन करेंगी कार्य के द्वार से भी भगवान का ही प्रतिपादन करेंगी कारण के द्वार से भी भगवान का ही प्रतिपादन करेंगी तो वेद सर्वैर हमेव वेद्या इस पहली को सुगमता पूर्वक जिसको आजकल कर शॉर्टकट कहते हैं सुलझाने के लिए भगवान को जगत का भिन्न निमित्तोपादान कारण मान लीजिए तो इसका अर्थ हुआ कि कार्य के रूप में भी भगवान कारण के रूप में भी भगवान स्वतः कार्य करनातीत भगवान तो वेदाश्च सर्वैर हमें वेद्या की पहली बहुत सुगमता पूर्वक शांत हो जाती है गैस बनने के कारण पानी पीना पड़ता भोजन करके जलपान करके नहीं आया हूं फिर भी पूरी में आठ लीटर पीना पड़ता रोज और तो यहाँ पर पांच लीटर वहाँ गैस ज्यादा बनता अब लीजिये कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड, कांड की दृष्टि से वेदेष्ट सर्वे हम एव वैद्या करें कल यहाँ पर प्रवचन को विराम दिया गया था कि कर्म कांड यज्ञ बहुत है अथवा जितने कर्म है उनकी सिद्धि दो से हो जाती है कसमय देवाय हविषा इस श्रुति को ध्यान में रखना चाहिए कर्मकांड परक वचन का तात्पर्य समझने के लिए कस्मय देवाय हविषा विधेमा इस श्रुति कांगन करना चाहिए इसमें कस्मय देवाय देवता शब्द का प्रयोग है देव शब्द का अविसा हवन हवनीय सामग्री का प्रयोग है विधेमा है उसे यजमान का संकेत मिलता है ऋतविकाचार्य का, का संकेत मिलता है लेकिन विशेष करके द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही याग है देवता के निमित्त द्रव्य का समर्पण है इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न इदम इंद्राय से हवनी सामग्री का इंद्राय इंद्राय से देवता का ग्रहण हो गया इसलिए मत्स्य पुराण ने यज्ञ को परिभाषित किया है कि द्रव्य और देवता का संवेद स्वरूप ही यज्ञ होता है और जितने कर्मकांड होंगे देवता को ताक पर रख के तो कर्मकांड किसी सिद्धि नहीं होगी और एक बहुत विचित्र बात है शास्त्रार्थ शास्त्र में पारंगत होने के लिए यह सब समझना चाहिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको अंतरंग रहस्य बताया आज हम बता रहे थे कार में इनको विद्या चमकती रहनी चाहिए जंग न लगे इसका उपाय बताया अध्ययन करो अधिकृत हो अध्यापन करो अध्ययन अध्यापन से पढ़ने पढ़ाने से विद्या उद्दीप्त रहे कुछ गुरुदेव दोनों पढ़ते भी थे पढ़ाते भी थे फिर तीसरी बात क्या है प्रवचन स्वाध्याय और प्रवचन का महत्व धनमान के लिए नहीं आत्मकल्याण के दृष्टि से तैतृप्रिषद में स्वाध्याय और प्रवचन इनके प्रति प्रमाद को जघन्य अपराध माना गया है स्वाध्याय प्रवचन प्रवचन स्वाध्याय प्रवचन अध्ययन अध्यापन प्रवचन अध्यापन और प्रवचन में कुछ अंतर होता है अध्यापन में तो पंक्तियों का अनुगमन करके शब्द का अनुगमन करके बोलना होता है और प्रवचन में अपनी ओर से जो कुछ अध्ययन प्राप्त है उसको सारांश के रूप में गुमफित करके दृष्टांत आदि देकर आख्यायिका कथा भाग का लंबन लेकर उसका प्रतिपादन होता फिर पूज्य गुरुदेव ने कहा लेखन में जाता पूछते पहली बार मिलता लिख रहे हो या नहीं कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो लेखन उसके बाद दूसरों का मान मर्दन करने के लिए नहीं बोधयंता परस्परम वादा प्रबदता महम विटंडावाद नहीं वादक प्रवदता शास्त्रार्थ पूज गुरुदेव के ये सब सदैथ शास्त्रार्थ का क्या कहना प्रवचन का क्या कहना लेखन का क्या कहना अध्ययन का क्या कहना अध्यापन का क्या कहना ये चीज तो इनको अपनाना चाहिए नहीं तो विद्या जंग लग जाती फिर नहीं काम देती श्रृंगेरी के मान्य शंकराचार्य महाभाग के पास में तीन महीने सत्तासी दिन रहा सतासी दिन। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा ब्रह्मचारी बताओ मेरे जैसा विद्वान मिलना कठिन है ही नहीं कोई होता ऐसे ही बोलते थे अभिमानी नहीं थे लेकिन वाणी अभिमानी जैसी होती थी लेकिन निष्कपट थे बताओ मेरे सामान कोई विद्वान है तो गिरा देना अब मैं मुस्कुरा तब शंकराचार्य से मुँह क्या ये तो उत्तरा प्रदेश में ज्योतिर्मठ का जो विवाद चला ना उत्तराखंड इसमें तो असली नकली सब शंकराचार्य का स्तर ही गिरा दिया नकली तो जो कुछ होते हैं इसलिए ये उत् पूर्व पश्चिम और उत्तर में शंकराचार्य के प्रति जितना आकर्ष जोशी मठ के विवाद को ग्रंथ और मंच का विषय बनाने के कारण हो गया किसका उत्कर्ष हुआ ये तो मैंने जानता हूँ पद का अत्यंत अपकर्ष हो गया दक्षिण में भी विवाद कांची सिंगेरी को लेकर था लेकिन उसने मंच का रूप धारण नहीं किया इसलिए लगभग शंकराचार्य के प्रति लगभग आस्था बनी रही न्यून हुई ये तो मैं मानता हूँ लेकिन बनी रही इधर तो कोई भी कह देता शंकराचार्य कौन होते नहीं शंकर माने इतना इतना निकृष्ट भाव हम शंकराचार्य हैं गद्दी को प्रणाम करके बैठते शंकराचार्य का पद गद्दी को हम प्रणाम करके बैठते हैं लेकिन तो हमने संकेत किया क्या संकेत किया श्रृंगेरी के मान शंकराचार्य जी ने कहा देखो तीन घंटे न्याय की कक्षा चलती है तुम भी बैठते हो उसमें गोपाल कृष्ण मूर्ति पर आते थे इस समय जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है वो पढ़ते थे गोपाल कृष्ण मूर्ति पढ़ाते थे संरक्षण का काम श्रृंगेरी के शंकराचार्य करते थे तो उन्होंने कहा तीन घंटे में न्याय की कक्षा में बैठता हूँ और बंद कमरे में तीन चार घंटे रोज और पढ़ता हूँ अब बोलो मुझे क्यों मुझे क्या जरूरत है पढ़ने की ऐसे बोलते थे तो हमने कहा बताइए क्या कारण है कि आप इतना पढ़ते हैं कक्षा में बैठते हैं उन्होंने कहा एक पादरी आ गया उसने दाव फेंका मुझको क्रिश्चियन बनाने का अपने मत से प्रभावित करने का तब मैंने शिक्षा विश्व का मूर्धन्य सर्व दर्शनों का पारंगत विद्वान वैसे ही बोलते थे अपने लिए मुझ पर भी ये दाव फेंक रहा है तो ये जो हिंदू हैं मेरे चेले चपाती इनको तो ये खा जाएंगे भविष्य में ये रहने ही नहीं देंगे इनका इतना साहस कि मुझे शंकराचार्य को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि शास्त्र इतना तलवार की धार जैसे चमकीली हो दम प्रहार करने में काटने में समर्थ हो ऐसे शास्त्र इतना चमकता हुआ हो कि बस विपक्षियों के जितने भी कुतर्क हैं उन सबका भेदन करने में समर्थ हो और अंत में अंतकरण को शीतलता प्रदान करने में समर्थ हो फिर मुझको कहा कि मेरी इस बात को तुम गांठ बांध लेना स्वाध्याय अध्ययन से कभी उपराम मत होना तो उन्होंने आदेश दिया और मेरी तो रुचि स्वाभाविक रूप से अध्ययन में थी फिर पूज गुरुदेव ने ये उपदेश दिया तो हमने एक संकेत किया तो यहाँ चल रहा था कि जब भगवान ही निमित्त रूपा दान कारण है तो भगवान ही वेदों के परम वेद्य हैं तात्पर्य हैं श्रुतियाँ चाहे कार्य का वर्णन करें चाहे कारण का वर्णन करें चाहे उपरिष्दों में कहीं कहीं कार्य करुणातीत परम ब्रह्म का वर्णन करें कथम चरंती श्रुतया वेदास्तुति तो कारी जैसे गंगा जी में धर गोता लगावे इधर लगावें उधर लगावें आखिर गंगाई जी में गोता लगाना सिद्ध होगा इसी प्रकार वेद सर्वैरह वेद्या इसकी व्याख्या के बाद हम द्रव्य और देवता पर आए तो द्रव्य के रूप में भी श्रुतियाँ प्रतिभान किसका करती हैं कर्म कांड हो तो मैंने एक संकेत किया था कभी कभी जिनके नाम पर जो पेटेंट होता है चुलबुली भाषा में दूसरा कोई बाजी मार के उनकी चीज़ को भी अपने यहाँ धिक्त धमका देता है इस पर ध्यान रखना चाहिए यहाँ मैंने प्रवचन को तो विराम दिया था श्रृंगेरी की ओर मोर दिया था वो क्या है कर्म कहते ही पूर्वीमांसा का स्वरूप सामने आ जाता है कर्म प्रधान ही वो हैं उपासना और कर्म तक उनकी सीमा होती है जहाँ तक ज्ञान कांड का वर्णन आया तो उन्होंने कहा ये हमारे हमारी सीमा के बाहर की चीज भट्टपाल कुमारी जी ने कहा कि हमारी सीमा के बाहर की चीजें इसके उपरिष्दों की ओर जाओ हम जिस सीमा में बंधे हैं उसमें उस तत्व का प्रतिपादन नहीं कर सकते वेदांत निशेवन है न इस विषय में कर्ता भोक्ता आत्म तत्व तो नहीं है अकर्ता भोक्ता है इस बात को जानना चाहते हो उधर जाओ हम जिस प्रस्थान में बंधे हुए हैं, वहां तो आत्मा को कर्ता भोक्ता सिद्ध करेंगे तो कर्मकांड कहते ही पूर्वीमांसा का ध्यान आता है लेकिन पूर्वीमांसा का चित्रण करते ही यज्ञ का ध्यान आता है यज्ञों से भरपूर हैं वेदादी अब यज्ञ का ध्यान आते ही द्रव्य और देवता की प्राप्ति होती है देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है पूर्वीमांसा देवता अधिकरण भी पराने का अवसर मिला शंकर भाष्य भानती टीका सहित पूरी देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है इसलिए कर्म कांड कहे जाते हैं पूर्व मीमांसक लेकिन वस्तुतः कर्म का पक्ष ही उनका बहुत दुर्बल है शिथिल है उत्तर मीमांसक कर्म कांड में भी बाजी मार गए बाजी मार गए का मतलब क्या है इनके यहाँ देवता चेतन है हमारे यहाँ इंदिरादी देवता चेतन है विभूति महानारायण का अध्ययन करना चाहिए उनके यहाँ आदित्य शब्द का इंद्र शब्द का रुद्र शब्द का विष्णु शब्द का प्रयोग हुआ श्रुति में तो श्रुति ने जिस देवता शब्द का वो कहा है वो शब्दात्मक ही देवता होते उनका कोई विग्रह स्वरूप चेतन ऐसा नहीं कुछ इसलिए यहाँ पर कर्मकांडी के रूप में प्रसिद्ध होती है पूर्व पूर्वीमांसकों की और कर्मकांड का पक्ष ही उनका बहुत दुर्बल होता है ये अंतरंग है इसको समझने की आवश्यकता है ये बहुत ज़रूरी है कि कौन दर्शन कहाँ पर कमजोर है जैसे सर्प सर्प के जो शिकारी होते हैं उनको मालूम होता है कि सर्प का कौन सा अंग कमजोर है वहीं वार करते हैं ऐसे जितने भी युद्ध योद्धा होते हैं वो जानते हैं कि किसका कौन सा अंग दुर्बल है वहीं पर वार करते हैं तो पूर्व मीमांसकों के यहाँ कर्म की चर्चा बहुत है कर्म ही वो गिने जाते हैं कर्म उपासना तक ही उनकी गति है ज्ञानकांड को मानते ही नहीं लेकिन स्थिति यह है कि कर्म की सिद्धि देव द्रव्य और देवता से होती है और देवता को लेकर बहुत दुर्बल प्रस्थान है शब्दात्मक ही देवता हैं शब्दात्मक ही देवता हैं तो शब्द के लिए आहूति प्रदान करें क्या इसलिए कर्मकांड के दृष्टि से विचार करें तो देवता का कोई स्वरूप ही पूर्व मीमांसकों के यहाँ सिद्ध नहीं होता अतः उत्तर मीमांसक ये जो आजकल के वेदांती कर्मकांड को फू कर देते हैं बिना अपनाए है, उनकी आँखें खोलने के लिए बहुत बड़ा वाक्य है कि कर्मकांड जितना प्रशस्त उप वेदांत प्रस्थान में है उतना प्रशस्त उनके यहाँ नहीं है कर्मकांड के विधा पद्धति तो हम लेंगे लेकिन देवता के बिना और द्रव्य के बिना कर्मकांड की सिद्धि नहीं होगी समर्पण किसके प्रति देवता के प्रति वो देवता अगर शब्द ही होंगे बंध्या शब्द है अर्थ उसका कुछ नहीं है ऐसे इंद्र केवल शब्दात्मक देवता हैं, आदित्य केवल शब्दात्मक देवता हैं। वरुण केवल शब्दात्मक देवता है तो समर्पण शब्द के प्रति किया जाएगा या शब्दार्थ के प्रति अर्थ तो कुछ है ही नहीं इसलिए देवता का पक्ष बहुत दुर्बल है उनके यहाँ इस दृष्टि से विचार करने पर अब की ब्रह्म रूपता और देवता की ब्रह्म रूपता सिद्ध कर देंगे तो कर्मकांड के द्वारा वेद्य भगवान है या सिद्ध हो जाएगा तो कल बताया गया था द्रव्य क्या है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अब जितनी वनस्पतियाँ इन सब का उपयोग होगा इनका उद्भव का क्रम तो यही होगा ना आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल जल से पृथ्वी अब यज्ञ में तो सब का उपयोग होता है शब्द गुण का भी उपयोग होता है स्पर्श का भी उपयोग होता है रूप का भी उपयोग होता है दुग्ध इत्यादि रस का भी उपयोग होता है और चंदन इत्यादि गंधयुक्त द्रव्य का भी उपयोग होता है इसी प्रकार से विचार करें तो अग्नि का उपयोग है ही और जल जल का उपयोग होता ही द्रव्य द्रवावस्था को प्राप्त दुग्ध इत्यादि है वो तो आपोमय है पार्थिव तो गेहूँ इत्यादि का जौ इत्यादि का उपयोग होता ही है इसलिए कहा गया कि जब भगवान ही आकाश वायु तेज जल पृथ्वी बने हैं तो समझना चाहिए कि द्रव्यात्मक भगवान हैं और एकम सद विपरा बहुधा वदंती की दृष्टि से विचार करें तो देवताओं के रूप में भी भगवान की ही अभिव्यक्ति है अब देव प्रभेद पर विचार करना भी आवश्यक होता है यहाँ पर एकम सद विपरा बहुधा वदंती में सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दस देवताओं का वर्णन से होता है और दस ही दिक्पाल होते हैं दिक तत्व दिक तत्व एक है लेकिन दिख का विभाग दस है विभाग कोई ऐसे कल्पित नहीं है पूर्व की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा पश्चिम की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा उत्तर की ओर से हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा दक्षिण की ओर से प्रभाव चले हवा चले तो उसका प्रभाव अलग होगा आठों में चार कोण की ओर से कौन पूर्वोत्तर पूर्व दक्षिण के कौन से ऐसे ही अग्ने इत्यादि कौन से हवा चले उसका प्रभाव अलग होगा इसलिए ये जो वेदांती जो तपवाद को अपनाते हैं इससे उनके जीवन में दिव्यता नहीं आती क्या जैसे हवाई जहाज कालम में लिया झट से पहुंच गए हजारों किलोमीटर की दूरी दो घंटे में तय कर ली उससे तत्त घाटी का ज्ञान नहीं होगा न इसलिए जो वेदांतियों के यहाँ साधना का पक्ष दुर्बल क्यों हुआ द्रुत अपवाद की शैली अपना ले यहाँ पर जिसका अपवाद करते हैं उसमें जो दिव्यता सन्निहित है उस दिव्यता को आत्मसात किए भी ना अगर, अगर अपवाद करते हैं तो मौखिक अपवाद होगा उससे काम नहीं बनेगा जिस तत्व में जो दिव्यता है उसको आत्मसात करेंगे तो ऊपर का जो तत्व है उस तत्व में मन के सन्निवेश की क्षमता होगी यह शास्त्रीय प्रक्रिया है अब जिनका चित्त उन सब दिव्यताओं से पूर्व जन्म की साधना के प्रभाव से संपन्न है उनके लिए द्रुत अपवाद है नहीं तो हर व्यक्ति अगर द्रुत अपवाद को अपनाएगा तो उसका ज्ञान उसको मार देगा इसीलिए कहा कि द्रव्य की भगवत रूपता सिद्ध हो गई अब देवता में भेद कहाँ से प्राप्त होता है तो दिख के भेद से देवता में भेद प्राप्त हो गया वहींषि का नाम दिखाल हो गया प्राच्य नम प्राची दिख्राय नम आग्ने नम अग्नय नम दक्षिण्य नम यमाय नम नैत्ये नम नृत्य नम प्रतीच्य नम वरुणाय नम वाय नम वाय नम उदीत्य नम कुबेराय नम ईशान्य नम ईशान्याय नम ऊर्ध्व्य नम ब्राह्मणे नम अधरा नम अन्ताय दस दिक्क के भेद से दस देवता हमको प्राप्त हो गए अब देवता में हम संक्षेप करें दिक्क के भेद से दिक्क अवच्छिन्न जो चैतन्य या दिक्क की उपाधि वाला जो चैतन्य वही दस देवताओं के रूप में व्यक्त हैं ऐसा ऐसा अर्थ करने पर क्या होगा द्रव्यात्मक भी भगवान और देवता देवस्वरूप भी भगवान देवतात्मक भी भगवान से दो जाएंगे अब फिर वो चार देव चार दिशा को ले लें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो चार देवता हो गए पूर्व के देवता इंद्र हो गए और दक्षिण के देवता यम हो गए पश्चिम के देवता वरुण हो गए उत्तर के देवता कुबेर हो गए अब इनमें तादात्म्य पत्ति चलती है कल जो वेदों का वर्णन किया गया इंद्र के साथ अग्नि की तादात्म्य पत्ति हो जाती है तो ऋग्वेद की अभिव्यक्ति हो जाती है और यम के साथ वायु की तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो यजुर्वेद की सिद्धि हो जाती है इसी प्रकार से वरुण जी के साथ आदित्य की सूर्य की तादात्म्य तादात्म्यापत्ति हो जाती है तो सामवेद की अभिव्यक्ति हो जाती है और उधर कुबेर के साथ चंद्रमा जी की तादात्मा पत्ति कर लें तो अथर्वेद की अभिव्यक्ति हो जाती है चार देवता आठ देवता का सन्निवेश चार में हो गया इस प्रकार से देवताओं को भी हमने दस से चार में जाकर के सन्निहित कर दिया केवल हम दिख को ले लें दिक्क का विभाग न करके तो दिक्क अवचन्य दिग से उपहित जो चैतन्य वो कौन हो जाएंगे हिरण गर्भात्मक देवता एक देवता की सिद्धि हो गई इस प्रकार से फैला करके अध्ययन करना फिर धीरे धीरे समाज शैली से अध्ययन करना तो केवल दिक्क तत्व को लेंगे दिक के हम दस विभाग नहीं करेंगे तो उर्ध्व जो दिक्क है उसके जो देवता ब्रह्मा जी हैं हिरण्यर्भ जो हैं वही वास्तव में दिक तत्व दिक के दस विभाग ना करें तो उर्ध्व जो ब्रह्मा जी हैं ऊर्ध् दिक के जो अधिपत्य ब्रह्मा जी हैं वही तत्व के देवता हो जाएंगे अब हमारे पास एक देवता रह गए कौन हिरण गर्भ उनको भागवत में कहा गया सर्वजीव घनात्मक सर्वदेव घनात्मक जितने देवता है सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से जितने जीव है सबकी अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी से ये और अन जीवे आत्मनानु प्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी पंचीकृत या त्रिवेदकृत या पंचीकृत जितने है पदार्थ हैं उन्हीं से यज्ञ किस सिद्धि होती है वो सब उसके रचयिता भी ब्रह्मा जी ही हो गए एक जीव इस दृष्टि से हमने क्या किया कि ब्रह्मा जी तक पहुंच गए और ब्रह्मा जी की ब्रह्मरूपता सिद्ध कर देंगे ब्रह्मा से आकी ब्रह्मा का अर्थ वेद होता है ब्रह्म को ही ब्रह्मा कहते हैं ब्रह्म का अर्थ वेद होता है शब्दक ब्रेम शब्दक ब्रह्म और ब्रह्मा शब्द ब्रह्म के धारक जब बनते हैं तब भगवान का नाम ब्रह्मा होता है ये ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है ब्रह्म के आगे आ की मात्रा क्यों लग गई ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य यहाँ पर ब्रह्म और ब्रह्मा दोनों को लिया भागवत में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य आदि कवि माने ब्रह्मा और ब्रह्म माने वेद वेद का ज्ञान दिया या वेद को प्रसिद्ध किया हिरण्य गर्भ संवर तथा ग्रह इस के अनुसार तो वेद को दिया किन प्रति जिनके प्रति दिया उनका नाम हो गया ब्रह्मा वेद के धारक वेद के धारक तत्व का नाम हो जाता है ब्रह्मा इसका मतलब शब्द ब्रह्म के धारक जो हैं उनका नाम हो गया ब्रह्मा तो ब्रह्म ही पर ही शब्द ब्रह्म के जब धारक बन जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है शब्द ब्रह्म से उपहित चैतन्य ब्रह्मा इस तरह से ब्रह्मा का अर्थ करेंगे तो ब्रह्मा को सीधे पर ब्रह्म तक पहुंचाने में समर्थ होंगे तो कर्म कांड का परिवसान हो गया अब उपासना कांड को ले तो जैसे दो विभाग किया द्रव्य और देवता वैसे उपासना कांड में दो विभाग क्या करेंगे भजनी और भजन से दे बात है भजन करने वाले जैसे यजमान का उल्लेख यानी कि या भजन करने वाले के मूल में भी भजनी और भजन भजनी और भजन भजनी द्रव्य के स्थान पर यहाँ हम लेंगे भजन को और देवता के स्थान पर लेंगे भजनी को भजनी और भजन ये उपासना है भजनी और भजन भजन किस द्रव्य के द्वारा सिद्ध होगा मन के द्वारा अंतकरण के द्वारा वाणी के द्वारा वो द्रव्य हो गए भजन की सिद्धि करण के द्वारा होगी ना वो करण में फिर है, वाक्यन्द्रिय ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रिय अंतकरण और मन से ही जब भजन करेंगे ध्यान करेंगे ध्येय और ध्यान तो मन रह जाएगा द्रव्य के स्थान पर द्रव्य के स्थान पर मन ही रह जाएगा देवता के स्थान पर भजन परमात्मा हो जाएंगे अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं अब हम भजन को भी भजनी तक पहुंचा देंगे भजन और भजनी में तादात्या पत्ती हो जाएगी एक रूपता हो जाएगी तो भेद मिट जाएगा इस प्रकार सीधे उपासना कर्ण के द्वारा भी भगवान ही प्रतिपाद्य हो गए क्यों तो क्रिया के द्वारा करण का होता है छिदिक क्रिया के द्वारा छयनी इत्यादि जिससे हम छेदन करते हैं छिदिक क्रिया के द्वारा छेदन करने वाले करण का अनुमान होता है कारण के द्वारा प्रयोगता कर्ता का अनुमान होता है और कारण निरपेक्ष कर्ता का अर्थ परमात्मा हो जाता है आत्मा हो जाता है लिखा है आदि के माध्यम से अगर उससे करण ले, ले करण का प्रयोगता न हो तब क्षेत्रता नहीं हो सकता तो भागवत ने लिखा है लक्षण ही है, अनुमाप कई है बुद्धि इत्यादि जो करण है ये प्रमाता, कर्ता भोक्ता सोपादिक जीव के अनुमापक हैं तो कारण के द्वारा क्रिया के द्वारा करण तक पहुंच गए करण के द्वारा कर्ता तक पहुंच गए और कारण और क्रिया निरपेक्ष कर्ता के द्वारा हम सीधे प्रत्यात्मा तक पहुंच गए और प्रत्यगात्मा के द्वारा परब्रह्म तक पहुंच गए तो भजन और भजनीय पर विचार करने पर भजन के रूप में भी परमात्मा ही होंगे अब भजनी के रूप में परमात्मा होंगे इसलिए अंत में सिद्ध होगा कि उपासना कांड के द्वारा भी भगवान ही एकमात्र उपास सिद्ध होते हैं तात्पर्य सिद्ध होते हैं और ज्ञान कांड में तो स्पष्ट ही है अब ज्ञान कांड में क्या आवेगा भजन के स्थान पर ज्ञान ही आ जाएगा और भजनी के स्थान पर ज्ञेय ज्ञेय आ जाएगा वेद्य आ जाएगा वेदन और वेद्य ज्ञान और ज्ञेय तो येम यद तक प्रवक्षा यद ज्ञातवामृत तो मृतः अनाधिमत परम ब्रह्म न सत्यन्ना सदुच्यते तेरा हमें अध्याय के अनुसार विचार करें तो अज्ञान और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञाता ये लेकिन नीचे की चीज को हम ले जाएंगे ऊपर भजनी के स्थान पर ये ये दो प्रकार का होता है एक तो ज्ञान से अवर कोटि का जैसे घट हम जाना में घट हो गया गेय कोटी का लेकिन वेद्यम रामचरितमानस में यहां जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है वो ज्ञान से अवर कोटी का नहीं और ज्ञाता से अवर कोटी का नहीं जो जानने योग्य है जिसके जानने बिना भवबंध की निवृत्ति नहीं हो सकती उस अर्थ में जब हम गेय शब्द का प्रयोग करेंगे तो भजन ही हो जाएंगे ये और भजन हो जाएगा ज्ञान ज्ञान से उत्तम भजन क्या होगा वहाँ पर अपरोक्षक ज्ञान हो गया वहाँ परोक्षक ज्ञान हो गया तो भजन की सिद्धि हुई अपरोक्षक ज्ञान हो गया तो तत्व ज्ञान की सिद्धि हो गई तो ज्ञान के रूप में भी तो तुपटी से पारंगत जो तत्व है वही तो ज्ञान के रूप में प्रकट होता है इसलिए उपरिष्ठों में कहा गया दर्शन के दो भेद हैं दृष्टा दर्शन दृश्य अब एक दृष्टा से ऊपर जो दर्शन है वही दृश्य की उपाधि से मध्य में प्रतीत होता है दृष्टा दर्शन दृश्य में जो बीच में दर्शन है उस दर्शन को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं दृष्टा से ऊपर तो वही तो हो गया ना निर्भेद दर्शन उसका नाम है निर्भेद दर्शन इसीलिए भागवत में कहा गया वदंति तत्व विदस्त तत्व यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मे थी परमात्मे थी भगवान थी शब्द थे यद्वयम ज्ञानम तत्व महाराजस्वी कहा करते थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में जो बीच में ज्ञान है उसका आश्रय ज्ञाता है और विषय ज्ञेय है अब इस ज्ञान को हम ज्ञाता के ऊपर ले जाए तो वही तत्व हो गया आश्रय विषय निरपेक्ष जो ज्ञान है उसका नाम तत्व हो गया आश्रय विषय सापेक्ष जो ज्ञान है वो तत्व तो है लेकिन तत्व के रूप में उद्भासित नहीं है उसको के रूप में उद्भासित करने के लिए श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के दसवें अध्याय का नौवा शायद श्लोक हो अंतिम अध्याय का एक मेक तरा भावे यदान त्रितयम तत्वेदश सात्मा स्वाशयाशय बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इसी को गौरपादाचार्य जी ने लिया त्रुप्टी अन्योन्य सापेक्ष होती त्रिप्टी में एक सामग्री को खिसका देंगे तो शेष दो किसी सिद्धि नहीं होगी जैसे मैं पुष्प को जानता हूँ पुष्प को खिसका दीजिए तो पुष्प का ज्ञान और पुष्प का ज्ञाता नहीं रहेगा त्रिपट्टी में तीनों सामग्री अन्यून्य सापेक्ष होती है तत्व का लक्षण निरपेक्ष, होती है सापेक्ष, निरपेक्ष में तीनों सामग्री सापेक्ष होती है तत्व का लक्षण होता है निरपेक्ष अब क्या करें? तो निरपेक्ष के अधिकम के लिए सापेक्ष की अपेक्षा होती अगर त्रिप्टी ही न हो तो त्रिप्टी से अतीत तत्व के अस्तित्व पर ही वहां प्रचन किया था अस्तित्व पर ही प्रहार हो जाए है भी या नहीं शून्यवाद हो जाए तो अभिव्यंजक संस्थान त्रप्टी है उदाहरण बहुत बढ़िया दिया श्लोक दूसरे स्कंध का है में स्कंध में भागवत में है एक ही जगह सारी चीज नहीं मिल जाती है। कहां पर है दूसरे स्कंध में अब प्रयोग कहाँ पर है बारहवें स्कंध में लेकिन बारहवें स्कंध में दीपक दीप शब्द का प्रयोग किया गया है और मैं उसको सूर्य के रूप में यहाँ ले रहा हूँ अधिदेव के दृष्टि सुगमता हो जाएगी वहां दीप शब्द का प्रयोग किया गया मैं केवल प्रसंग के बल पर दीप के स्थान पर सूर्य को लेकर हूँ एक तत्व लीजिए तेजा नामक तत्व है तेज एक तत्व है अब तेजोनिष्ट गुण विशेष रूप हो गया नील पीठ स्वेच इत्यादि अच्छा नेत्र भी तैल से है वैशेषिक न्याय और वेदांत के अनुसार नेत्र तेजस होते हैं सांख्य योगी से पूछ दिया जाए कि रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है तीन बार चक्कर आएगा कौन दर्शन कहाँ कमजोर होता है इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कौन दर्शन कहीं कमजोर नहीं होता किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं होता एक और उदाहरण दे दें कर्म को लेकर प्रसिद्धि है पूर्वी मामसा की वेदांति वादी मार्ग क्योंकि उनके यहाँ देवता ही बहुत दुर्बल है अब लीजिए इनके यहाँ संख्यों के यहाँ कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया ये सब इनके यहाँ राजस हैं और सत्वात समझाए ज्ञानम बहुत दुर्बल पक्ष हो गया वेदांतियों ने कहा नहीं ज्ञान की सिद्धि सत्य गुण से जिसके घर की जो चीज मानी जाती है उसके घर में ही कमजोरी आ गई वो तो ज्ञानेन्द्री को भी तेजस मानेंगे कर्मेंद्री को भी तेजस मानेंगे गीता ने ले लिया वेदांत ने ले लिया सत्वात सुन जाए तो ज्ञानम हमारे यहाँ पैंगलोपनिषद सृष्टि की प्रक्रिया बताने वाली एक ही उपनिषद है पेंगलोपनिषद ये जितनी पंचीकरण आदि की प्रक्रिया है पुरीष्टक इत्यादि की प्रक्रिया है और कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण की संरचना पेंगलोपनिषद अगर न हो तो सारे वेदांत की प्रक्रिया दस हो जाए लेकिन पेंगलोपनिषद में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आजकल वेदांतियों को पता नहीं सबसे बड़ी कमजोरी आजकल वेदांतियों की होती है कि 10 उपनिषद भी नहीं पढ़ते 108 उपनिषद तो पढ़ने से रहे इसलिए अपार ज्ञान से वो वंचित रह जाते तो हमने एक संकेत किया हमारे यहाँ तो ज्ञान इन्द्रियाँ जो हैं वो सत सात्विक है। हैं सात्विक हैं अंतकरण भी सात्विक है उनके यहाँ ये चीज़ नहीं है तो गुण के वर्णन करने में भी वेदांत जितना उन्नत है उतना सांख्यवादी नहीं यद्यपि मानव त्रिगुण को पेटंट कर रखा है सांख्यवादियों ने लेकिन उनके यहाँ गुण का वो व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त नहीं है जो हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ गुण का व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त है हमने संकेत किया कि जिस जिस दर्शन के जो पक्षधर है वैशेकों के न्यायिकों के न्याय दर्शन वैशे दर्शन सांख्य दर्शन योग दर्शन योग में भी योग दर्शन को मात करने वाला योग वेदांत में इसलिए वेदांत अपने आप में इतना पूर्ण है बौद्ध दर्शन को भी मात करने की क्षमता वेदांत में है चारवाक दर्शन क्या बोलेगा चैत्री उपनिषद ले लीजिए पांच कोष वो तो एक कोने में पड़ा रह जाएगा इसीलिए नास्तिक सिद्धांत को समझने के लिए भी वेदांत बहुत आवश्यक है और अन्य दर्शनों का परिवार्जन करने के लिए उनके दर्शन में जो प्रमाद है उसका निवारण करने के लिए भी वेदांत का अध्ययन बहुत आवश्यक है तो अंत में क्या हुआ एक तेज नामक तत्व ले लीजिए तेज जो तेजोनिष्ट गुण विशेष रूप हो गए ये भी तेजस और नेत्र भी हमारे यहाँ तेजस अपचीकृत तेज के एक वटाचार सात्विक अंश से अतन्द्रिय नेत्र इंद्र की उत्पत्ति हुई यह पेंगलो प्रतिशत तो हमारे यहाँ नेत्र भी तेजस अब रह गए सूर्य तो तेजस है ही अब नेत्र के सूर्य के बिना भी तेज है तेज के बिना सूर्य नहीं अन्वय व्यतिरित सूर्य के भी अच्छा तेज के बिना नेत्र नहीं नेत्र के बिना भी तेज है ऐसे तेज के बिना रूप नहीं रूप के बिना भी तेज है तेज तत्व हो गया एक तत्व को लेकर तृप्टी बन गई एक तत्व को लेकर त्रिप्टी बन गई ऐसे 500 तत्वों को लेकर त्रिपटियाँ बनती रहती हैं तो यहाँ विचार यह किया गया जैसे रूप का भी रूप नेत्र का भी नेत्र आदित्य सूर्य का भी सूर्य तेज सिद्ध हो गया त्रिप्टी से पारंगत है और त्रिप्टी की सिद्धि उसके बिना नहीं है वो त्रिपुटी निरपेक्ष है और त्रिपुटी के रूप में भी है इसी प्रकार जो अखंड विज्ञान है वही ज्ञाता ज्ञान ज्ञ के रूप में उल्लसित है इस प्रकार से जब विचार करेंगे तब वेदांत के द्वारा भी ज्ञानकांड के द्वारा भी वेद के रूप में भगवान ही सिद्ध होंगे हर हर महादेव